तो सुख का लक्षण अवशिष्ट गुण निरूपण प्रकरण में कल हम लोगों ने देखा सुख के बाद में गुणाता आता है दुख दुख का लक्षण करते हैं सर्वेशा प्रतिकूल वेदनीयम दुखम तो प्राणी नाम तो संसार के किसी भी लोक में रहने वाले कोई भी प्राणी हो यानी पूरे संसार में रहने वाला हरेक प्राणी सर्वेशा शब्द से लेना है दुख का अनुभव करता है लेकिन किस रूप में करता है प्रतिकूलत्व रूपेण किसी को भी दुख अनुकूल प्रतीत नहीं होता सबको दुख की प्रतीति होती है प्रतिकूलत्व रूपे नहीं जो प्रतिकूल होता है वो अनिष्ट होता है अभीष्ट नहीं होता अनभीष्ट प्रतिकूल और अनुकूल होता है अभिष्ट। तो अभिष्ट रूप से प्राणी मात्र को प्रतीत होता है केवल सुख और अनभिष्ट रूप से प्राणी मात्र को प्रतिकूल होता है केवल दुख इन दोनों के विषय में सब की अनुभूति एक जैसी है मृत्यु लोक निवासी प्राणियों की भी तो स्वर्ग निवासी प्राणियों की भी कहीं पर भी रहें सबकी अनुभूति दुख की सबको होगी तो अनभिष्टतया ही होगी सुख की अभीष्टतया ही होगी तो सर्वेशा प्रतिकूल वेदनीयम दुखम ये दुख का लक्षण हो जाएगा तो इस प्रकार ये सुख और दुख इनका लक्षण हुआ दुख के बाद में आता है इच्छा नाम का गुण इच्छा के बाद द्वेष और द्वेष के बाद प्रयत्न इन तीनों का लक्षण किया जा रहा है। इच्छा काम है इच्छा क्या है तो काम यानी कामना तृष्णा अभिलाषा काम इच्छा ये पर्यावाचक है इसलिए इच्छा का अर्थ है अभिलाषा काम कामना और द्वेष क्या है कहते क्रोधो द्वेश द्वेष का ही अभिव्यक्तर रूप क्रोध है द्वेष न हो यदि किसी के भी विषय में मन में तो फिर क्रोध नहीं आएगा क्रोधी व्यक्ति द्वेषी होता है क्रोध का बीज रूप है द्वेष द्वेश का स्थूल रूप है क्रोध इसलिए कहा कि क्रोधो द्वेश 24 गुणों में एक द्वेश नाम का गुण है ना वो कौन है तो क्रोध द्वेष सहसा समझ में नहीं आता लेकिन क्रोध तो समझ में आ जाता है ना बस तो द्विस धातु, धातु से द्वेष बनता है ना द्विस धातु से भाव अर्थ में अक्त प्रत्यय होकर के भाव अर्थ में घय प्रत्यय हो करके द्वेष बना राग का विपरीत इच्छा का विपरीत इच्छा का विपर्य है प्रतियोगी है द्वेष तो द्वेश माता पिता के सूरत के हृदय में तो होता नहीं है लेकिन उनकी इच्छा होती है कि हमारा पुत्र पढ़े लिखे संसार में नाम रोशन करें ये इच्छा रहती है और इस इच्छा के अनुरूप यदि वर्तन करता है तो माना जाता है और रागास्पद हैं और देख रहे हैं कि एक बार समझाया दो बार समझाया तीन बार समझाया दस बार समझाया लेकिन संतान के संतान से जो अपेक्षा है इच्छा है उससे विपरीत ही संतान का आचरण हो रहा है तो वो आचरण के कारण इच्छा विरुद्ध आचरण माता पिता के इच्छा विरुद्ध आचरण माता पिता के मन में क्रोध उत्पन्न करता है तो ये होता है कि जब तक कोई भी हमारे अनुकूल हमें हमारी अपेक्षा के अनुरूप व्यवहार हमसे करता है तब तक तो हमारे रागास्पद होता है वो राग का विषय बनता है और जब हमारी अपेक्षा की पूर्ति होते हुए नहीं देखते हैं तो कोई भी हो माता पिता भी हो माता पिता की अपेक्षा होती है संतान हमारी वृद्धावस्था में सेवा करे रोज वो पिटाई करता हो अनादर करता हो अपमानित करता हो तो उनके मन में फिर पुत्र के विषय में द्वेष होगा कि नहीं उल्टा ये कहें उनके कई माता पिता ये कहते हुए देखे गए कि मर जाए तो अच्छा है बचपन में मर जाता तो और अच्छा होता ना होता तो और अच्छा होता और अभी भी भगवान उसको उठा ले तो अच्छा है कितने अपने संतान के विरोध में ही मुकदमेबाजी भी करते हैं कि नहीं करते पुलिस में भी जाता है देश के बिना जाएंगे क्या सामने वाले को कोई कष्ट पहुंचाता है का मतलब उसके विषय में जिसको कष्ट पहुंचाया जा रहा है उसको उसके विषय में द्वेष है मन में तो अपेक्षा के अनुरूप जो व्यवहार नहीं करती संतान उनके विषय में धीरे धीरे धीरे धीरे, धीरे फिर शुरू में प्रतिकूल ज्ञान हो जाता है धीरे धीरे वो प्रतिकूल ज्ञान द्वेष का रूप धारण करता है फिर क्रोध बीज का रूप धारण कर लिया फिर वो अंकुरित हुआ अंकुरित होकर के बड़ा पेड़ बन गया क्रोध आ जाता है फिर केवल यानी हमसे भिन्न ईश्वर भी हो और वो भी हमारे अनुकूल यदि रहता है हम जो भी मांगे रखते हैं वो पूरी होती है ईश्वर से तो हमारे भक्ति का आस्पद बनता है और हमारे प्रतिकूल व्यवहार करता है तो कंसादि का द्वेषास्पद बना ना रावण का द्वेष द्वेषास्पद बना प्रतिकूल व्यवहार ईश्वर ने किया कंसादि के वो कंसादि के द्वेष का आस्पद बना तो जब ईश्वर के विषय में भी ऐसा है तो सब के लिए ऐसा ही तो है क्योंकि बृहदारण्य उपनिषद में आता आत्मनस्तु है आत्मनस्तु काम आ सर्व प्रियम बहुती क्या कह रहा है हाँ सुरुत तो वास्तविक रूप से तो जो स्वयं निरपेक्ष है वही हो सकता है और अज्ञानी हो और निरपेक्ष प्रेम करता हो ऐसा नहीं देखा जाता निरपेक्ष प्रेम तो जो सामने वाले को अपना ही रूपांतर मान रहा है जैसे हमारे दाँतों में और जीवा दोनों में भी हमारी अहंता बराबर होने से अहंता ममता ममतास्पदत्व समान होने से कई बार एक हमारा ममतास्पद दूसरे ममतास्पद को हानि पहुंचाता है लेकिन देखते हैं हानि पहुंचाने पर भी असह्य कष्ट होने पर भी दांतों तले कभी कभी असावधानी से जीवा आ जाती है बहुत खून बह जाता है लेकिन कोई भी अपने जीवा को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले अपने दांतों को निकाल करके बाहर नहीं करता क्योंकि जानता है इनका भी उपकार है अभी क्रोधवशात उसके प्रति क्रोध की भावना ही नहीं आती है क्योंकि इतना वो ये हो गया ना अभी अभिस्वंग हुआ है इनके साथ तो जितना अभिस्वंग है उतना जल्दी द्वेष नहीं होगा लेकिन जो अभिस्वंग है वो भी ज्यादा ही नुकसान पहुंचाने के लिए कहीं शरीर का अंग जहाँ नाश्रू हुआ और धीरे धीरे धीरे जो है ऊपर तक पहुंच रहा है तो अंगुलियाँ काटने में पैर काटने में भी, भी तैयार हो जाता है ना व्यक्ति पहले तो सुरक्षा करना चाहता है का मतलब ये है मूल में निरपेक्ष वही हो सकता है जो स्थित प्रज्ञ है और वही सूर्द होगा वही सूर्यदय होगा इसलिए सूर्यदस्त सर्वभूता नाम ये विशेषण एक परमात्मा का था परमात्मा और ब्रह्मज्ञानी में कोई अंतर नहीं होता या तो ब्रह्मज्ञानी या तो परमात्मा क्योंकि वो सबको अपना ही रूपांतर समझते हैं अपना ही स्वरूप समझते हैं सर्वात्मा है वे बाकी माता पिता हो कोई भी हो प्रतिकूल व्यवहार जिनके प्रति ज्यादा अभिस्वंग है जितना अभिस्वंग है उतना प्रतिकूल व्यवहार सहन करेगा लेकिन अभिस्वंग से भी अधिक प्रतिकूल व्यवहार हो जाता है तो फिर वो अभिस्वंग द्वेष में परिवर्तित हो जाता है ये देखा गया वो क्रोध नहीं है वो क्रोध का दिखावा है वो तो क्रोध का दिखावा कहा जाता है कि कम से कम ऐसा नहीं मानता है तो ऐसा माने भय दिखाया जाता है भय माता का भी पिता का भी अंदर से होता है कि इसे वास्तविक ही डराए ये नहीं होता डर दिखा करके अपने हित में लग जा ये उद्देश्य होता तो जब जब तक क्रोध दिखाने के लिए किया जाता है तो तो अभिनेता के अभिनय के तरह हुआ नाटक में जैसे किसी को क्रोध दिखाना पड़ता है ऐसा दिखाने के लिए क्रोध करना हुआ लेकिन वास्तव में जो क्रोध होगा वो द्वेशमूलक होगा और इसको पहचानना जो अभिनेता का क्रोध भी देखता है कई बार ऐसे ऐसे करते हैं अभिनय की वास्तविक व्यक्ति भी सोचता है कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकता था ऐसा अभिनय इसने किया कोई कहते हैं चीन का कोई एक सेनापति था उसके जीवित काल में एक अभिनेता ने फिर उस पर फिल्म बनी तो उसका अभिनय किया और वो उसने देखा सेनापति ने वो फिल्म चित्रपट और देख करके उसकी प्रतिक्रिया पत्रकारों ने पूछी तो कहा कि शायद मुझे भी अभिनय करना पड़ता होता तो मेरे उस रूप का मैं अभिनय ऐसा न करता ऐसा सुंदर अभिनय किया उसने ऐसे क्रोध का क्रोध को सहसा पहचानना दिखाने के लिए किया जा रहा है या वास्तविक क्रोध है कठिन पड़ जाता है। तो माता पिता शुरू में तो एक सीमा तक जब तक उनके हृदय में अभी स्वंग, अभी स्वंग के रूप में ही है द्वेश के रूप में परिणत होना शुरू नहीं किया तब तक दिखाने के लिए क्रोध होगा उनका वो तो अभिनेता के तरह और फिर धीरे धीरे तब भी नहीं सुधरता दिखाने के लिए किए हुए क्रोध से भी तो वास्तव में क्रोध होता है फिर तो घर से बाहर भी निकाल देता है ये भी देखेगा है ना वो समझना चाहिए कि अब वो दिखाने वाला क्रोध नहीं है वो वास्तविक मूलक क्रोध है द्वेश का ही रूपांतर है द्वेश ही है वो पूछ लीजिए दोनों में से कोई एक जन पूछ लीजिए करते हैं, हैं। तो वो तो दिखाने के लिए क्रोध हो हाँ। तो जैसे नाटक में क्रोध दिखाते हैं तो उनमें जो है आप स्वीकार नहीं करते ना कि इसके अंदर एक दूसरे के प्रति इनके प्रति द्वेष है करके तो ऐसे ही वो जो पहुंचे हुए की स्थिति भी पहुंचा हुआ ही समझ सकता है और वही बता सकता है ये वास्तविक है क्रोध या दिखाने के लिए क्रोध है वो बता सकता है बाकी तो अनुमान लगाते हैं अनुमान सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है हाँ वो सच लगता है वो बच्चे को डांटना लेकिन मान लेते हैं कि प्रेम भी उतना ही है उनके प्रति तो ये दिखाने के लिए डाट है ऐसे अनुमान करते हैं हम लोग तो दूसरा तो अनुमान कर सकता है वास्तव में सही क्रोध है द्वेष ही द्वेशात्मक क्रोध है या दिखावे दिखावे वाला क्रोध है इसे तीन लोग सही सही जान सकते हैं एक तो स्वयं जिसको क्रोध आ रहा है वो समझ सकता है कि वास्तविक क्रोध है द्वेषात्मक ही या दिखाने के लिए क्रोध किया है। दूसरा ईश्वर सर्वज्ञ होने के कारण सामने वाले व्यक्ति में क्रोध द्वेषात्मक ही है या दिखावे वाला है ईश्वर जान सकता है या ईश्वर की कृपा से ईश्वर के अनुग्रह से जिसको दूसरे के क्रोधादि को जानने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है ऐसा सिद्ध कोई योगी वो समझ सकता है बाकी तो अनुमान लगाते हैं अनुमान सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है सद हेतु है तो सही हत्वाभास तो मूलक है तो गलत भी अनुमान हो सकता है लेकिन इन्होंने जो द्वेश का लक्षण किया क्रोध वो ठीक ही है हाँ, वो दिखाने के लिए क्रोध है हाँ? उनको पार्ट ही वो करने के लिए मिला है वो कोई प्रोड्यूसर ने जिसको जो अभिन अभिनय करने के लिए पात्र दिया है वही उसे करना पड़ेगा ना उससे विपरीत करेगा तो बिगड़ जाएगा ना सिनेमा ऐसे हम लोग अनुमान कर सकते हैं बाकी भगवान और स्वयं वो दुर्वासा जी और दूसरे उनकी स्थिति के जैसे स्थिति वाले लोग समझ सकते हैं लेकिन ये है सद इसमें ये लगाया जा सकता है कि द्वेष तो एक मन का मैल है ना और मलिन चित्त में विवेक नहीं होता विवेक नहीं होगा तो संसार के प्रति वैराग्य नहीं होगा और परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा नहीं होगी तो जिज्ञासा नहीं होगी तो जिज्ञासा मूलक फिर वेदांत श्रवण मनन निधि ध्यास वो नहीं होगा और उनके बिना साक्षात्कार नहीं होगा साक्षात्कार के बिना जीवन मुक्त कैसे कहलाएंगे और जीवन मुक्त है वही ये कह सकता है कि मैं खाता नहीं हूं पीता नहीं हूं अक्रिय हूँ अकर्ता हूं जिसका प्राण आदि में तादात में नहीं है वही कहेगा ना खाना पीना प्राण का धर्म है और ये आता है दुर्वासा के जीवन में कि भगवान जब ऋषि मुनि वो सभी कर रहे थे यज्ञ तो ऋषियों की पत्नियों ने आ, अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे और भगवान ने बांसुरी बजाई भूख लगी करके इशारा कर दिया उनको तो यज्ञ चल रहा था भगवान एक देवताओं को भोग लगाए बिना ही वो भगवान कृष्ण के पास लेकर के आई ना सामग्री वे थे यमुना के उस पार दुर्वासा जी थे इस पार ऐसी एक कथा आती है और कहा कि आपके लिए सब लाए हैं आप भोजन कर लो कहे मैं तो आगे पीछे भी करूंगा लेकिन वो बैठे हैं उधर दूरवासा जी उनको पहले भोजन कराओ जाकर के तो कहा वो, कैसे जाएंगे वो, उस पार हैं, और आप देख रहे हैं यमुना जी जो है बारिश के दिनों में हो रहा होगा तो बाढ़ आई थी बहुत तो इतने बाढ़ के जल में हम कैसे जाएंगे उस पार तो कहा कहीं कही यमुना जी को कहना कि कृष्ण यदि आजीवन ब्रह्मचारी है तो हमें रास्ता दो यमुना जी रास्ता दे देगी कहा ऐसा प्रार्थना की तो गंगा जी दो विभागों में वक्त हो गई बीच में सूखा बिल्कुल निकल गई वो खूब दुर्वासा ने खाया वहां पर भरपेट पेट अब हम को उस पार जाना है अपने घर तो हमको स्थान यमुना जी का जल तो फिर वैसा ही हुआ ना बहना शुरू तो कैसे पहुँचेंगे हमारी व्यवस्था करो तो कहा यमुना जी को कहना कि दुर्वासा ने कभी भोजन नहीं किया है जीवन भर भूखा ही है यदि खाए न कभी भी तो हमें रास्ता देना आप यमुना जी से ऐसा कहो वो तो देख रहे हैं अभी अभी तो खिलाया हमने इतना लेकिन कहे चलो ऋषि ऋषि मुनि के वाक्य पर श्रद्धा करके कहा वो रास्ता दे दिया कहा मतलब उनका एक आत्मा बुभुक्षा रहित है वो न खाता है न पीता है अपिपास है ष्णा आदि से रहित हैं ये जो उपनिषदों ने कहा है उस आत्मस्वरूप में निष्ठा उसमें स्थित होकर के कहते हैं कि दुर्वासा ने कभी कुछ खाया ही नहीं और उनके वो यदि प्राण आदि वो जानते हैं कि प्राण का धर्म है खाना पीना जिसने खाया वो प्राण है वो मैं नहीं हूँ मैंने तो कभी खाया ही नहीं है आत्मा ने कब क्या खाया दे दिया रास्ता तो इसलिए इससे जो है ये निकलता है कि वे ब्रह्म थे और ब्रह्म ज्ञान शुद्ध चित्त से ही होता है शुद्ध चित्त राग द्वेशादि ही चित्त का मैल है अशुद्धि है तद रहित को ही होता है और तब भी क्रोध दिख रहा है का मतलब और क्रोध का अर्थ ही द्वेश है द्वेष ही तो क्रोध है यहाँ के अनुसार तो फिर द्वेशात्मक क्रोध है का मतलब मलिन चित्त है तो फिर ब्रह्म ज्ञान कैसे अरे यदि ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो मैंने कभी कुछ खाया ही नहीं ये जो निश्चय है ये गलत माना जाएगा गलत होता तो ये मुनाजी रास्ता न देती इससे निकलता है कि उनका क्रोध अभिनय था वास्तविक नहीं था उनको वही पा, पार्ट मिला हुआ है उसका वो अच्छी तरह से निर्वहन कर रहे हैं उनके लिए तो जैसे खलनायक के लिए दुष्टता का अभिनय करना वो गुण ही है उसका उसका वो दोष नहीं माना जाता दुष्टता दिखानी ही होती है उसको जितना ज्यादा ज्यादा अभिनेता को सताएगा स, स, जनता को सताएगा उस समय क्रूरता अधिक से अधिक दिखाएगा उतना बढ़िया खलनायक माना जाएगा वो लेकिन उसमें वो दोष नहीं व्यवहार व्या, कहीं एक बड़े अच्छे खलनायक होते है भक्त तो होते हैं, लेकिन वह खलनायकी का अभिनय करते हैं क्या हाँ क्रोध का अर्थ यहां पर जो वास्तविक क्रोध है वही क्रोध समझ करके द्वेष का लक्षण क्रोध है करके कहा वो तो दिखने के लिए क्रोध है जो सिनेमा में कोई क्रोध करता है तो उसको आप क्रोधी थोड़ी मानते हैं आपके दृष्टि में वो क्रोध ही नहीं है वो अभिनय है ऐसे वो दुर्वासा का क्रोध क्रोध नहीं है वो अभिनय है क्रोध का और अज्ञानी का क्रोध क्रोध है द्वेष है उसके अंदर वो द्वेष ही है हाँ ये ये ये तो निश्चित है बाकी तो भ्रम भी हो सकता है आ तो आ तो भ्रम की क्या औषधि होती है भ्रम की औषधि यह है कि यथार्थता को प्राप्त कर ले ज्ञान यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर ले तभी भ्रम निकल जाएगा उसकी तो औषधि यही है, है बाकी भ्रांत व्यक्ति को तो रस्सी कभी भय का कारण हो नहीं सकती लेकिन सर्प देखता है भयभीत होता है उसकी निवृत्ति का उपाय उस उसके भय के निवृत्ति का उपाय तो रस्सी का ज्ञान ही है ना जब तक सर्प नहीं हटेगा तब तक उसे भय होता ही रहेगा और सर्प हटेगा भ्रांति सिद्ध है तो भ्रांति चली जाएगी तब भ्रांति चली जाएगी यथार्थ ज्ञान से ही इसलिए तो शास्त्र हैं कि ये गुण है आत्मा का न कि आत्मस्वरूप आत्मा तो द्रव्य है ये आत्मा में समय सम्बन्ध से रहने वाला उसका गुण है उस पर का उसको हटाया जा सकता है अनित्य गुण है नित्य गुण नहीं है आत्मा का नित्य होगा तो हटाए हटा, हटा नहीं सकेंगे ना तो हमेशा बना रहेगा कृति ही प्रयत्न तो द्वेष के बाद में प्रयत्न नाम का गुण आता है और प्रयत्न किसको कहते हैं तो कहते हैं कृति को कृति है प्रयत्न कृति का मतलब क्रिया नहीं क्रिया तो शरीर आदि से निवरते हैं आत्मा का गुण है कृति प्रयत्न समय समंस आत्मा में रहेगा वह क्रिया से अलग है कृति प्रयत्न रूप है हा हा हाँ, एक प्रकार से जैसे व्याकरण में बाह्य प्रयत्न अभ्यंतर प्रयत्न आते ना वो प्रयत्न वो आत्मा का गुण हैतर प्रयत्न प्रवृत्ति जाना इच्छती प्रवर्तते इच्छा होने पर जो प्रयत्न हो रहा और है प्रयत्न फिर अंदर से प्रयत्न हुआ तो बाह्य फिर कर्मेंद्रिया अपने अपने व्यापारों में प्रवृत्त होती है उसके लिए आत्मा के कृति की आवश्यकता है कृति है कर्मेंद्रियों को और शरीर को उनके अपने अपने द्वारा निर्वर्तय क्रिया में प्रवृत्ति का हेतुभूत आत्मा का व्यापार वो कृति है प्रयत्न है वो इच्छा से अलग है आत्मा का ऐसा व्यापार जो आत्मा में होने से फिर बाह्य कर्मेंद्रिया और शरीर आदि अपने अपने कार्य का निर्वर्तन करने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। एक प्रेरणा रूप है शरीर इंद्रिय को जो आत्मा से मिल रही है प्रेरणा उस प्रेरणा का नाम एक प्रकार से प्रयत्न है जिस प्रयत्न आत्मगत प्रयत्न से शरीर कृति से क्या हो जाएगा शरीर आदि में तत्त व्यापार निवृत्ति अनुकूल क्रिया होगी उसे कहा जा रहा है आत्मगत प्रयत्न नाम का गुण क्रिया तो कर्म में आएगा रूप कर्म का हेतु हेतुभूत जो आत्मसमवेत गुण जिस गुण के आत्मा में समु संबंध से उत्पन्न होने से शरीर इंद्रियादि में चलनादि क्रिया संपन्न करने का करने की योग्यता आती है प्रवृत्ति हो जाती है उसमें वो है प्रयत्न नहीं इनमें कार्य कारण भाव है ना तो कारण है प्रयत्न कर्म है कार्य तो कारण तो होता है कार्य नियत पूर्ववर्ती कारणम उनमें योग पद्य नहीं है पहले प्रयत्न होगा आत्मा में फिर शरीर इंद्रियों की चलनादि कर्मनिष्पत्ति में प्रवृत्ति होगी तो चलनादि कर्म हो जाएंगे कार्य उनसे पहले प्रयत्न होगा तभी तो उसे कारण कहते हैं तो कृति ही प्रयत्न कृति है प्रयत्न हम्म तो हम्म कर्म कामना नहीं है कामना होने से कर्म हो कामना से प्रयत्न होगा प्रयत्न से फिर कर्म होगा पहले भोजन की इच्छा होगी तो फिर भोजन संपादन के लिए प्रयत्न होगा फिर भोजन क्रिया होगी फिर भोजन क्रिया होगी ना संस्कार अनुभव से होता है संस्कार तो अनुभव जन्य है हाँ तो इसलिए जानाती कहा ना, पहले जानाती ये क्रम है पहले ज्ञान होता है फिर अनुकूल अनुकूलत्व रूपे न जिसको जाना उसकी इच्छा होगी और वो इच्छा फिर वो अनुकूलत्व रूपे जिसका निर्धारण हुआ है उसके प्राप्ति अनुकूल आत्मा में प्रयत्न उत्पन्न करेगा और वो प्रयत्न फिर बाह्य शरीर इंद्रिया वो जो पदा, जिस पदार्थ की इच्छा हुई है उस पदार्थ की प्राप्ति जिससे हो ऐसे कर्म में प्रवृत्त प्रवृत्ति उनकी होगी वो कर्म हुआ क्रिया चौथा जो वो है तीसरा पदार्थ द्रव्य गुण कर्म इसमें जो कर्म है वो कर्म है उससे पहले प्रयत्न अरे प्रयत्न क्या करेगा शरीर इंद्रियों की प्रवृत्ति वो पदार्थ कर्म का फल प्राप्त करने की इच्छा हुई फिर उस इच्छा ने आत्मा में प्रयत्न किया और प्रयत्न को जन्म दिया प्रयत्न ने शरीर इंद्रिय की प्रवृत्ति कराई और शरीर इंद्रिय की प्रवृत्ति से कर्म निष्पन्न हुआ फिर उसका फल प्राप्त होगा इन सब के मूल में है जानाति फल को पहले अभिष्टत्व रूपे ने जान लिया कि हमें इस कर्म का फल चाहिए ये जानना हुआ अनुकूलत्व रूप ने जाना तो फिर उसे प्राप्त किया जा सकता है जिस कर्म से उस कर्म का निर्वर्तन शरीर इंद्रियों के व्यापार से होगा शरीर इंद्रिया उस कर्म निर्वर्तन अनुकूल व्यापार में तब प्रवृत्त होगी जब आत्मा से उन्हें प्रेरणा मिलेगी और आत्मा की प्रेरणा है प्रयत्न इसलिए प्रयत्न होगा ये क्रम है हम्म तो तो उससे क्या जैसे इच्छा को संस्कार का कारण मान लेंगे तो उससे क्या सिद्ध करना है और संस्कार तो संस्कार वेदांत का बनना बनना नहीं है, बनना नहीं है चाहिए हम्म तो ये उसके में से। तो वेदांत में किसने कहा संस्कार नहीं बनना चाहिए वेदांती भी तो शुभ संस्कारों का अर्जन करने के लिए कहते हैं विपरीत भावना नहीं बननी चाहिए विपरीत संस्कार नहीं होना चाहिए शुभ संस्कार होना चाहिए शुभ संस्कार है ब्रह्म का आत्मरूप से संस्कार वेदांत के अनुसार वो संस्कार जितना दृढ़ होगा ब्रह्म का आत्म रूप से उतना ही अनात्मा देहादि का आत्म रूप से जो संस्कार है विपरीत संस्कार जिसको कहते हैं वो कमज़ोर पड़ता जाएगा ऐसा ऐसा तो किसने किया वो चौथा पाद है पहले मंत्र का उसमें लिखा है माँ गृध कश्य सिद्ध गृध का अर्थ है इच्छा करो माँ का अर्थ है मत माँ है निषेध अर्थ में तो माँ गृध का अर्थ है इच्छा मत करो किसकी इच्छा मत करो कस्य स्वित धनम किसी के भी धन की इच्छा मत करो स्वयं तो वेदांत का श्रवण करने के लिए संन्यासी बना सन्यासे श्रवणम कुर्यात जिसमें अपना स्वत्व था उसको त्याग दिया और फिर वेदांत का श्रवण करने में लगा और तत्वमसी वाक्यर्थ को जाना ब्रह्मात्म एकत्व को अहम् ब्रह्मास्मि इस रूप से परोक्ष ज्ञान हुआ अब ये जो तत्वमसी वाक्य से वेदांत श्रवण से प्राप्त अहम् ब्रह्मास्मि ये बुद्धि है ज्ञान है ये कहा कि ते न त्यक् न भूंजी था भुंजी था का अर्थ क्या पालय था पालन करो रक्षा करो किसकी रक्षा करो तो वेदांत उपदेश से प्राप्त जो ब्रह्मात्म एकत्व एकत्विशेणी बुद्धि है आत्म बुद्धि है आत्मज्ञान है उसकी रक्षा करो मुंजीता का अर्थ है उसका पालन करो कहा उसका पालन कैसे होगा तो तेन त्यक्तन तो तेन का अर्थ है उपनिषद प्रसिद्धे न्यक्तन का अर्थ है त्याग तो उपनिषद बताती है कि त्यागेने के अमृतत्व मानसु त्याग से ही अमृतत्व की यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है तो देहादि का आत्म रूप से त्याग कर दिया देहादि को कहीं जाकर के खाई में गिर गए ऐसा नहीं आत्महत्या की ऐसा नहीं देहादि में अहम बुद्धि को छोड़ दिया तब तो तत्वांशी वाक्यार्थ का ज्ञान होगा ना तो तत्वांशी वाक्यार्थ ज्ञान से देहादी में से अहम बुद्धि रूप जो अहंकार है अभिमान है उसे छोड़ दिया वो त्याग है उसको एक बार छोड़ दिया तो वैसा ही छोड़, उसको अपने से दूर ही रखें तो अहम बुद्धि तो रहेगी और किसी अनात्मा पंचकोषों में से किसी में भी नहीं रखेंगे तो फिर अहम बुद्धि कहाँ रहेगी आत्मा में ही रहेगी स्वरूप में ही रहेगी तो इस प्रकार स्वरूप विषयनी बुद्धि की अनात्मा देहादि में से अहम बुद्धि का त्याग रूप त्याग से क्या करें पालन करें अनात्मा देहादि का मय के रूप में ग्रहण करेंगे तो ब्रह्म का फिर तत्वमसी वाक्यार्थ ज्ञान उतने समय नहीं रहेगा अहम वृत्ति तो एक है या तो देहादि को आलंबन बनाएगी या तो तत्वसी वाक्यार्थ जो ब्रह्म है ब्रह्मात्मा एक तो उसको आलम्बन बनाएगी तो देहादि को आलंबन बनाएगी तो माना जाएगा आत्मज्ञान न, सुरक्षित नहीं रहा उ, उसका नाश हो गया तो कहते उसको नाश से बचा ले, किससे त्याग से यानी देहादि में अहम बुद्धि न होने दे इसलिए पूर्वार्ध में कहा ईशावास्यम वाष्यम इदम सर्वम यत्किनच जगत त्यान जगत ये सारा संसार में जो कुछ भी है अध्यस्त हैं वो अधिष्ठान रूप है ब्रह्म रूप है तो अध्यस्त मात्र का ब्रह्म रूप से ग्रहण करके अध्यस्त रूप से त्याग हुआ ना, उस अध्यस्त रूप के त्याग से अधिष्ठानात्मक जो आत्मा है तद विषयनी बुद्धि की रक्षा करो तेन त्यक् तेन और माँ गृधक से स्वीधन कालांतर में यदि संसर्गवशात तो, कुसंसर्ग आदि के कारण आनंद गिरिजी ने लिखा पहले जो वेदांत श्रवण के लिए त्यागा हुआ धन था हैने ममतास्पद था उसकी कालांतर में अपेक्षा हो जाए तो कहते हैं माँ गृध वो अपेक्षा मत करो त्यागे हुए धन की अपेक्षा मत करो दूसरे अपने त्यागे हुए धन की भी अपेक्षा मत करो और किसी दूसरे के भी धन की अपेक्षा मत करो कैसे स्वीकार थे किसी के भी धन की गृध यानि इच्छा मत करो माँ गृध ये अर्थ है उसका तो ये नहीं कि मोक्ष की भी इच्छा मत करो तो थ्यार है। थ्यार का करना हाँ अहम अध्यास मम अध्यास का त्याग तो तो हाँ जो अगर तो नहीं हाँ तो हाँ तो ये विधि है ना विधान किसके लिए होता है साधक के लिए तो साधक को अभी बंधन की निवृत्ति हुई नहीं है साधक के बंधन की निवृत्ति न होने से मुक्ति की प्राप्ति नहीं हुई है प्राप्त विषय की इच्छा नहीं रहती है ठीक है ये ज्ञान जब अपरोक्ष में परिणत होगा अज्ञान की निवृत्ति होगी तब जाकर के माना जाएगा अज्ञान निवृत्त होने से अज्ञान मूलक सारी इच्छाएं मोक्ष आदि की भी वो नहीं रहेगी उससे पहले जो साधन चतुष्टय संपन्न है, उत्तम अधिकारी हैं अज्ञान है तो अनुभूति की इच्छा जिज्ञासा भी रहेगी साक्षात्कार की इच्छा रहेगी और आपके साक्षात्कार का फलभूत जो अज्ञान की निवृत्ति रूप मोक्ष हैं उसकी भी इच्छा रहेगी नहीं तो कश्य धनम ये धन शब्द का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं थी धन शब्द का प्रयोग करके वो साधन भूत जो ये निधि ध्यासन के अधिकारी को वेदांत श्रवण मनन निधि ध्यास के अधिकारी को श्रवण मनन निधि ध्यास में ही हमेशा लगा रहे हैं। इस दृष्टि से कहा जा रहा है श्रवण मनन निधि ध्यास में प्रतिबंधक जो बनते हैं उनकी इच्छा मत करो ये कहा जा रहा है और वो परोक्ष और आत्मज्ञान की जो अपरो होता है उसकी रक्षा भी करने की जरूरत नहीं होती अरे यहां भूंजी था रक्षा करो करके कहा जा रहा है मतलब अभी वो ज्ञान परिपक्व नहीं है जब तक वटवृक्ष का पौधा है तब तक उसे पानी देने की भी ज़रूरत है ठंडी और गर्मी से बचाने की भी ज़रूरत है और बड़ा पेड़ हो जाएगा तो पानी देने की भी ज़रूरत नहीं वो आपको छाया देगा धूप से आपकी रक्षा करेगा और छोटा है तब तक आपको उसकी रक्षा करनी है फिर वो आपकी रक्षा करेगा पेड़ बन जाएगा तो धूप लग रही है तो छाया उसी पेड़ के छाया के नीचे बैठो अभी तक जिसको आपने धूप से बचाया उसकी छाया में बैठते हैं ना ऐसे परोक्ष ज्ञान की रक्षा करनी है अपरोक्ष रूप से परिणत होने तक अब, अब उसकी अज्ञान की निवृत्ति होने तक उसके बाद में तो वो भी चला जाता है कौन ज्ञान भी वृत्यात्मक लेकिन जाने से पहले आपको इतना प्रबल बना करके जाता है कि दोबारा फिर कोई भी अध्यस्त पदार्थ से आपकी बुद्धि प्रभावित नहीं हो सकती वेदांत के अनुसार वहां पर अर्थ है उसका ईशावाश्यम इदम सरोव का उससे पहले तक तो रक्षा की जरूरत है दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञान वहां लिखा है न विद्या विन्दते अमृतम कहीं लिखा है ना वीर्यम विद्या विन्दते अमृतम तो विद्या यानि अहम ब्रह्माष्टमी इत्या के साक्षात्कारण अमृतम वीरियम विंदते अविनाशी सामर्थ्य की प्राप्ति करता है साधक अहम ब्रह्माष्टमी जो साक्षात्कार है अपना कार्य अविद्या को हटा करके जाता है लेकिन जाने से पहले ज्ञानी के बुद्धि को इतना प्रबल बनाता है कि दोबारा फिर किसी भी अध्यस्त वस्तु से उसकी बुद्धि प्रभावित नहीं होती अप्रभावित ही रहती है असंग ही रहती है ये सामर्थ्य ज्ञान ज्ञानी की बुद्धि में दे करके चला जाता है ये वीर्यम विद्याविंद अमृतम से बताया गया है वो आपकी रक्षा कर रहा है फिर अध्यस्त से अध्यस्त को आपकी बुद्धि में छा चा, छाने नहीं दे रहा है अवरुत नहीं करने दे रहा है स्वरूप को आपके कौन विद्या से प्राप्त सामर्थ्य ये कहा जाता है उसे पहले तक तो रक्षा करनी होती है उससे पहले तक फिर और कुछ नहीं तो ज्ञान के रक्षा की तो इच्छा रहेगी कि नहीं रहेगी मैं तो तेन त्यकते न भूंजिता को विधि है वो इसलिए माँ गृधक ऐसे स्वी धनम का अर्थ है जिससे उस ज्ञान की निवृत्ति हो जाए ज्ञान में अवरोध उत्पन्न हो अपरोक्ष में परिणत परोक्ष ज्ञान को होने में जो प्रतिबंधक बने ऐसे पदार्थों की इच्छा मत करो ये मात्र कहा है वहाँ पर ठीक